साधना की अद्भुत प्रणाली केनोपनिषद स्वामी आत्मानंद किंतु प्रश्न यह था कि यदि हम अपनी वासनाओं को ग्रंथियों से कुठाओं से बचने के लिए खुली छूट दे दें तो क्या समाज इसके लिए अनुमति प्रदान करेगा पुलिस क्या हमारे पीछे नहीं पड़ेगी शासन क्या हमें दंड नहीं देगा हम क्या उस उृंखल होकर अपने भीतर की भावनाओं को खुली छूट दे सकते हैं इस प्रश्न पर संभवतः उनका ध्यान नहीं गया वह भी एक कुंठा है हम यदि अपने मन को कुंठा से बचाने के लिए मन की विकृतियों को खुली छूट दे दें तो समाज कभी भी इसके लिए आज्ञा नहीं देगा समाज प्रतिरोध करेगा प्रतिक्रिया करेगा और वह प्रतिक्रिया क्या हमारे भीतर कुंठा का निर्माण नहीं करेगी मैं जेल में बंद कर दिया जाऊँगा पुलिस मुझे पीटेगी जनता मुझे मारेगी तो क्या मेरे लिए यह कुंठा लाने की बात सिद्ध नहीं होगी इस प्रश्न पर उन्होंने विचार नहीं किया उनके जो प्रधान शिष्य थे युग और एडलस यहीं पर फ्रायड से अलग हो जाते हैं फ्रायड ने इतना अच्छा काम किया किंतु दोष कहाँ पर रहा दोष यहाँ पर रह गया उन्होंने मन को समझने की चेष्टा नहीं की उन्होंने मन के बाहरी रूप को तो देखा पर यह समझने की चेष्टा नहीं की कि मन जो चेतन प्रतीत होता है यह चेतनता मन की स्वयं की है या उधार ली हुई है या इसके पीछे कोई अलग तत्व है भारत में ऋषियों ने इस पर चिंतन किया और पाया कि मन की एक चौथी अवस्था है वह चौथी अवस्था साधना से उपलब्ध होती है मन की तीन अवस्थाएं तो हम प्रतिदिन अनुभव मिलाते हैं जैसे चेतन जागृत अवस्था में हमारा मन चेतन अवस्था में रहता है अवचेतन जब सपना देखते हैं तो वह मन की अवचेतन अवस्था है अचेतन जिस समय हम गहरी नींद में रहते हैं तो वह अचेतन अवस्था है इन तीन अवस्थाओं का अनुभव तो हम करते हैं किंतु एक चौथी भी अवस्था है जो तीनों अवस्थाओं को पार कर जाती है उसे हम अति चेतन कहते हैं इस चौथी अवस्था को प्राप्त करना ही जीवन का लक्ष्य है ऐसा हमारे मनुष्यों ने कहा यह चौथी अवस्था कैसी है मांडुक के उपनिषद में हम पढ़ते हैं प्रपंचोपशम शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थम मन्यते सत्मा आत्मा विज्ञेय जहाँ पर ऋषि कहते हैं वह प्रपंच के उपशम की अवस्था है वहाँ पर जगत प्रपंच उपशमित हो जाता है वह शांत अवस्था है वहाँ पर कोई चंचलता नहीं होती है वह मन की सारी चंचलता समाप्त हो जाती है शिवम अद्वैतम वह कल्याण की अवस्था है अद्वैत की अवस्था है इसको चतुर्थ अवस्था कहा गया है इसी को हम तुरीय अवस्था कहते हैं भारत के मनोवैज्ञानिक ने जागृत स्वप्न सुषुप्ति के साथ तुरीय अवस्था का भी अनुभव किया चेतन अवचेतन अचेतन मन की अवस्थाओं के साथ मन की अति चेतन अवस्था का भी अनुभव किया वहीं जाकर के मनुष्य की सारी समस्याएं सुलझती हैं जब हम केनोपनिषद पढ़ते हैं तो इसमें भी प्रारंभ से ही वही जिज्ञासा है शिष्य यही अनुभव करता है कि क्या यह मन अपनी शक्ति से काम कर रहा है अथवा इसके पीछे अन्य कोई है इस दृष्टि से उसने जाकर गुरु जी से प्रश्न पूछा और गुरु जी ने उसका उज्जंग उस से उत्तर दिया प्रसन्न होकर उन्होंने कहा वश्य तुम्हारे इस प्रश्न को सुनकर मैं अति प्रसन्न हूँ तुम्हारे भीतर जिज्ञासा हुई है कि मन किस प्रकार काम करता है यह जिज्ञासा लोगों में होती ही नहीं वे तो बस मान लेते हैं कि मन काम कर रहा है किंतु मन कैसे काम करता है यह तो तुमने ही पूछा है तुम्हारी जिज्ञासा अच्छी है इसके बाद वे स्रोत्र से स्रोत्र मनो आदि के द्वारा इसका उत्तर देते हैं जिसकी व्याख्या मैं पहले कर चुका हूँ